शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष महाराज की स्मृति कथा स्वामी पवित्रानंद एक दिन दोपहर से पहले मैं किसी कारण बस महापुरुष महाराज के पास गया प्रातःकाल जो भक्त उनके दर्शन करने आए थे वे सभी चले गए थे केवल एक व्यक्ति फर्श पर बैठा हुआ था महापुरुष महाराज अपने खाट पर बैठे थे उस भक्त ने महापुरुष महाराज से आशीर्वाद मांगा उन्होंने आशीर्वाद दिया किंतु वह भक्त बार बार कहने लगा मुझे आशीर्वाद दीजिए मुझे आशीर्वाद दीजिए यह देखकर मैं कुछ असंतुष्ट सा हुआ उन्होंने आशीर्वाद दिया इस पर भी वह मनुष्य बार बार इसी बात को दोहराने लगा एक बार आशीर्वाद देने से यदि उस विश्वास उसे विश्वास न हो तो बार बार आशीर्वाद देने पर भी उसे किसी प्रकार विश्वास नहीं होगा तब महापुरुष महाराज ने अंग्रेजी में कुछ दृढ़ और प्रशांत भाव से कहा वी हैव ओनली ब्लैसिंग्स एंड नॉट करशिश वी हैव ओनली ब्लैसिंग्स एंड नॉट करशिश हमारे पास केवल आशीर्वाद है शाप नहीं लाहौर में प्लेग शुरू हुआ है आश्रम के तीन साधु वहाँ सेवा के लिए जा रहे हैं वे महापुरुष महाराज से वीजा लेने आए हैं मैं वहाँ खड़ा था उन्होंने उन लोगों को आशीर्वाद दिया और उत्साह देते हुए कहा श्री ठाकुर और स्वामी जी का काम करो और धन्य हो जाओ उन लोगों के चले जाने पर वे बहुत ही धीमे स्वर एवं करुण भाव से जगत जननी के निकट प्रार्थना करने लगे माँ माँ इन्हें देखना इनकी रक्षा करना बहुत ही करुण दृश्य था उस दिन श्री रामकृष्ण देव या स्वामी जी का उत्सव था ठीक याद नहीं मठ में बहुत भीड़ थी पूजनी महापुरुष महाराज का शरीर स्वस्थ नहीं था तो भी अनेक भक्त उनका दर्शन व प्रणाम करने आए थे संध्या के बाद जब सब लोग चले गए तब मैं उनके कमरे में गया वह कुर्सी पर बैठे थे अकेले थे मैंने पूछा आज इतने अधिक व्यक्ति आपको प्रणाम करने आए थे इससे आपको बहुत कष्ट हुआ होगा उन्होंने उत्तर दिया कष्ट क्यों होगा बल्कि मुझे आनंद ही मिला है श्री श्री ठाकुर के अनेक भक्त आए थे यह तो आनंद की बात है साधारण मनुष्य होता तो संभवतः कहता कि दिन भर इतने लोग आए कि मुझे थकान सी लग रही है इत्यादि दृष्टिकोण के भिन्न होने से भाव में कितना भेद होता है श्री श्री ठाकुर के भक्त लोग आए थे वह तो आनंद है उससे शारीरिक अस्वस्थता की बात भी वह एकदम भूल जाते थे महापुरुष महाराज जिस कमरे में रहते थे उससे पूर्व की ओर एक कमरा था जिसमें श्री श्री राजा महाराज का निवास था राजा महाराज के शरीर त्याग के उपरांत भी उनका वह कमरा उनके रहते हुए जिस ढंग से था उसी तरह रखा गया है उनका समस्त सामान पहले जहाँ जहाँ था ठीक वैसे ही सजाकर रखा गया था बाद में श्री श्री महाराज का मंदिर निर्माण हो जाने से उनका सामान उस मंदिर में ले जाया गया एक दिन संध्या समय मैं श्री महाराज के कमरे में बैठकर ध्यान कर रहा था वहाँ से महापुरुष महाराज के कमरे की बातचीत कुछ कुछ सुनाई पड़ती थी महापुरुष महाराज संभवतः किसी भक्त से बातचीत कर रहे थे मुझे सुनाई पड़ा कि वह कह रहे हैं श्री ठाकुर श्री श्री स्वामी जी और महाराज जी ने जिन लोगों पर कृपा की है वे सब मुक्त हो गए हैं मैंने उन बातों को केवल सुन ही लिया उसका अर्थ उस समय मेरी समझ में नहीं आया अभी भी मैं समझ नहीं सका हूँ इसके बाद भी कई बार मैंने महापुरुष महाराज से वह बात सुनी थी प्रथम बार जब सुना तब मेरे मन में आया था कि वह भी तो श्री श्री ठाकुर के मानस पुत्र हैं तो वह जिन पर कृपा करते हैं वे भी मुक्त हो जाएंगे महापुरुष महाराज को मैंने कई बार कहते सुना है श्री ठाकुर श्री माँ श्री स्वामी जी श्री महाराज एक ही हैं श्री श्री राजा महाराज के प्रति महापुरुष महाराज के मन में अपरिमित श्रद्धा थी मायावती में मैं अनेक वर्ष रहा स्वामी जी ने मायावती में आश्रम की स्थापना की थी इसलिए ही हिमालय के पर्वत पर उस निर्जन स्थान में पूर्णतया अद्वैत भाव की साधना हो सके उनकी वह आशा पूर्णतया सफलीभूत नहीं हुई थी क्योंकि सभी लोग विशुद्ध अद्वैत साधन करने के उपयुक्त अधिकारी नहीं हैं इस कारण बाद में नियम किया गया कि साधु या ब्रह्मचारी वो अपने हृदय में जैसी चाहे साधना करें मायावती में किसी प्रकार बाहरी पूजा अर्चना का अनुष्ठान नहीं होगा मैं जिस साल पहले पहल मायावती गया था उस समय मेरे मन में इच्छा हुई कि दुर्गा पूजा के सप्तमी अष्टमी नौवीं तीन दिन तक वहाँ अपने मन के दुर्गा पाठ अपने मन से दुर्गा पाठ करूंगा किसी पूजा के अंग के रूप में नहीं किंतु उसमें एक असुविधा उठ खड़ी हुई वह यह कि मेरे हाथ में कुछ ऐसे काम आ गए कि उन्हें स्थगित नहीं किया जा सका और उन कार्यों को ठीक समय पर समाप्त करके प्रातःकाल बिना कुछ खाए पिए मेरा दुर्गा पाठ करना संभव न था मैंने अपने मन में समाधान कर लिया कि पहले कुछ जलपान करके उन कामों को समाप्त करूंगा। उसके पश्चात स्नान करके दुर्गा पाठ करूंगा। किया भी वैसा था नवमी पूजा के दिन तीसरे पर मैंने बातचीत के की प्रसंग में आश्रम के अध्यक्ष महाराज से कहा कि मैंने दुर्गा पाठ किया है यह सुनकर कुछ असंतोष सा प्रकट करते हुए उन्होंने कहा उपवासी रहकर दुर्गा पाठ करना होता है कुछ खाकर दुर्गा पाठ करना उचित नहीं हुआ है मैंने जैसा किया है यथार्थ में वह अनुचित हुआ है अथवा नहीं यह जानने के लिए मैंने दूसरे दिन बेलूर मठ में महापुरुष महाराज को एक पत्र लिखा उत्तर में उन्होंने लिख भेजा भक्ति के साथ जगन माता दुर्गा की स्तौ स्तुति करने से कोई दोष नहीं होता भगवान भावग्राही हैं शुचि अशुचि जिस अवस्था में ही हो उनका गुणगान करने में कोई दोष नहीं है किंतु दुर्गा पूजा के समय या अन्य किसी देवी पूजन करने में संकल्प लेकर दुर्गा पाठ करते समय कुछ आचार नियम मानने पड़ते हैं नहीं तो माता की स्तुति जब चाहे करने में कोई बाधा नहीं है गतानुगतिक बाहरी नियम कानून के पालन करने के संबंध में वह बहुत ही उदार थे किंतु आंतरिक सद्भावना के विषय में वह बहुत ही सावधान थे कलकत्ते के मायावती प्रकाशन विभाग में दो साल कार्य करने के बाद निश्चय हुआ कि प्रबुद्ध भारत समाचार पत्र के संपादन कार्य के लिए मुझे मायावती जाना होगा एक दिन मैंने महापुरुष महाराज से कहा मुझे प्रबुद्ध भारत पत्रिका के संपादन का भार लेकर जाना होगा ऐसा निश्चय हुआ है किंतु उस काम के लिए स्वयं ही योग्यता के विषय में मुझे संदेह है उत्तर में उन्होंने कहा अच्छी तरह ध्यान जब करते रहना उसी से ठीक ठीक काम कर सकोगे प्रबुद्ध भारत का काम करने के लिए किस ढंग की पुस्तकें पढ़नी होगी और किस भाव से उस पत्रिका में लिखना होगा इस संबंध में उन्होंने कुछ नहीं बताया केवल यही कहा अच्छी तरह ध्यान जब करते रहना प्रबुद्ध भारत में काम करते समय मुझे एक बार कलकत्ते आना पड़ा वहाँ एक दिन मैं मठ में आया तड़के ठाकुर मंदिर में जाकर कुछ ध्यान जप करके महापुरुष महाराज को प्रणाम करने के लिए गया वह अपनी कुर्सी पर बैठे थे मैं नीचे फर्श पर बैठ गया इससे से उनकी दृष्टि अनायास ही मेरे ऊपर पड़ी उन्होंने पूछा तुम्हारा चश्मा कहाँ है जब मुझे याद आया कि भूल से मैं ठाकुर मंदिर में छोड़ आया हूँ और यह बात मैंने उनसे कह दी उन्होंने फिर पूछा तुम ठाकुर मंदिर में जाते हो उन्होंने क्यों ऐसा प्रश्न पूछा मेरी समझ में नहीं आया मैं मायावती में रहता हूँ वहाँ ठाकुर मंदिर नहीं है अतः मैंने ठाकुर मंदिर में जाने का अभ्यास संभवतः छोड़ दिया है ऐसा ही अनुमान करके शायद उन्होंने यह प्रश्न किया था मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया तब उन्होंने कहा हाँ इस अभ्यास को रखना नहीं तो केवल प्रबुद्ध भारत पत्रिका का संपादन करने से कुछ भी नहीं होगा मैं चुप रहा मेरे मन में द्वंद्व ताक झाक करने लगा तो मैं क्या कर सक रहा हूँ उन्होंने थोड़ा रुककर कहा तो यह भी श्री ठाकुर और स्वामी जी का काम है यह भी श्री ठाकुर और स्वामी जी का काम है किस समय मुझे याद नहीं है एक बार महापुरुष महाराज ने मुझसे कहा था जब ध्यान करने के लिए बैठोगे तब सोचना कि मैं हूं और भगवान है इसके सिवाय और कोई नहीं है कुछ भी नहीं है जगत नहीं है मठ नहीं है मिशन नहीं है केवल भगवान है मेरे मन में उस समय यह विचार उठा कि मठ और मिशन के प्रेसिडेंट होकर भी वह यह कह रहे हैं जब ध्यान करने बैठोगे तब मन में ऐसा विचार रखना कि समस्त जगत अविद्यमान है यहाँ तक कि मठ और मिशन की अविद्यमान है कैसे आश्चर्य का विषय है